पहले सरकार के पास पैसा हो या ना हो अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव के हिसाब से ही वो देना पड़ेगा और वो आप ज्यादा नहीं दे पाएंगे अब हम हमारे 77 करोड़ किसानों की मदद नहीं कर पाएंगे सरकार की हैसियत के रूप में ये संधि के एक समझौते का हिस्सा है और इसमें एक सबसे खतरनाक वाक्य मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ ताकि आप ये पूरे देश के लोगों को पढ़कर सुनाए इस संधि को लागू करने के लिए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 डॉक्टर मनमोहन हुआ करते थे और उसी क्रम में बढ़ते बढ़ते एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुआ करते हैं जो गौरवशाली राष्ट्रपति के रूप में इस देश में पद पर सुशोभित रह चुके हैं डॉक्टर भावा हों डॉक्टर आयंगर हों, डॉक्टर सेठना हों, डॉक्टर ये एपीजे अब्दुल कलाम हों, ये सारे के सारे वैज्ञानिकों का एक ही उद्देश्य रहा ऐसे साठ वैज्ञानिक हुए है मैंने तो नाम लिया है तीन चारों का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 आप जानते हैं पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं।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 नदियों में पानी बढ़ रहा है समुद्र में पानी बढ़ रहा है तो 50 देशों के अस्तित्व को खतरा पैदा हुआ है तो ये दुनिया के सभी देशों से अपील कर रहे हैं कि आप ये गर्मी बढ़ने के जो कारण हैं, इनको रोकिए और इनको कम करिए गर्मी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है एक गैस जिसका नाम है कार्बन डाईऑक्साइड और उसकी एक सहयोगी गैस जिसका नाम है कार्बन मोनो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दो गैसे है जो सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहाँ से पैदा होती है ये जितने आधुनिक सुख सुविधाओं वाले काम हम कर रहे हैं दुनिया में ये सारे आधुनिक सुख सुविधाओं के काम कार्बन डाइऑक्साइड को ही बढ़ा रहे हैं जैसे हम हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं उसके कारण सी एस गैसों का उत्पादन बढ़ता है वो गर्मी बढ़ाती है जैसे हम गाड़िया चलाते हैं